पहला प्रश्न हरमन हेस की प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धार्थ में एक पात्र है वासुदेव वासुदेव प्रमुख पात्र सिद्धार्थ से कहता है मैंने नदी से सीखा है तुम भी नदी से सीखो नदी सब सिखा देती है वासुदेव का नदी से सीखने का क्या आशय है कृपा करके हमें कही नती प्रतीक और बुद्ध की परंपरा में महत्वपूर्ण प्रतीक है क्योंकि बुद्ध ने कहा संसार एक प्रवाह है जैसे यूनान में हेरा क्लुतु ने कहा कि जीवन एक सरिता है और ऐसी सरिता कि इसमें कोई दोबारा नहीं उतर सकता एक ही नदी में दोबारा उतरने, उतरने का उपाय नहीं है, क्योंकि जब तुम दोबारा उतरोगे तब तक बहुत पानी बह चुका होगा ऐसा हैरकल तु ने कहा बुद्ध एक कदम और आगे गए बुद्ध ने कहा एक ही नदी में दोबारा उतरने का उपाय नहीं है क्योंकि नदी का बहुत पानी बह चुका होगा और तुम्हारा भी बहुत पानी बह चुका होगा जब तुम दोबारा उतरने आओगे न तो नदी वह है जो पहले थी न तुम वह हो जो पहले थे प्रतिपल सब बह रहा है वासुदेव इसी सत्य को कह रहा है वासुदेव एक माछी है वो नदी में लोगों को इस पार से उस पार उतारने का काम करता है वर्षों से यही काम करता है नदी के साथ ही रहा है जब कोई नहीं होता तो एकांत एक में नदी के किनारे बैठा होता है जब कोई आ जाता है तो उसे नदी पार करा देता है उसने नदी के सब रूप रंग देखे वर्षा में नदी का तूफानी रूप देखा है जब भयंकर बाढ़ आती और नदी फैल के सागर जैसी हो जाती और उसने गर्मी में इसी नदी की सूखी हुई देह भी देखी है जैसे तनबंगी जरा सीधार रह जाती उसने इस नदी में बहुत भावभंगी माए देखी प्रवाह की गति की गत्यात्मकता की शांत इस नदी के किनारे बैठकर उसने नदी की मरमर ध्वनि सुनी है नदी के प्रवाह को देखकर उसने जीवन बाह जा रहा है जीवन की क्षण भंगुरता समझी नदी में उठते बनते मिटते बबूलों को देखकर उसने अपने को भी एक बबूला समझा है यहाँ सभी बनता है सभी मिट जाता है यहाँ कुछ भी थिर नहीं है ऐसे नदी के सत्संग में धीरे धीरे उसे बोध हुआ है उस बात को वासुदेव कहता सिद्धार्थ से कि नहीं किसी गुरु के पास जाने की जरूरत है और न कोई शास्त्र पढ़ने की मैं तो इस नदी के पास रह लेकर ही जान गया सीख गया समझ गया कुछ बातों का प्रतीक नदी है पहला तो बहाव जीवन के अधिकतम दुख इसीलिए है कि तुमने जीवन को नदी की तरह नहीं देखा मेरा आशय कि तुम्हें जीवन में जो भी है तुम उसे पकड़ रखना चाहते हो और यहां कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखी जा सकती यहां कोई चीज रुकती नहीं ठहरती नहीं तुम हारोगे तुम विशास से भरोगे विफलता तुम्हारे जीवन का अंग हो जाएगी और तुमने हर चीज पकड़नी चाहिए जो भी आया तुमने उसे पकड़ रखना चाहिए तुम्हारे घर एक बेटा पैदा हुआ और तुमने पकड़ रखना चाह लेकिन यह बेटा जाएगा यह बड़ी दुनिया पड़ी है इसे बहुत खोज करनी इसे बहुत दूर की यात्राएं करनी तुमने अगर इसे पकड़ा तो तुम दुख पाओगे तुम्हें छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए जैसे एक दिन बच्चा मां का गर्भ छोड़ देता ऐसे ही एक दिन बच्चा माएक की छाया भी छोड़ देगा जाएगा दूर स्वयं की खोज में लगेगा और स्वयं होने के लिए माता पिता को छोड़ना ही पड़ेगा लेकिन अगर मां बाप पकड़ रखना चाहें तो कष्ट खड़ा होगा उनके लिए भी कष्ट खड़ा होगा बेटे के लिए भी कष्ट खड़ा होगा तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ तुम जल्दी से पकड़ रखना चाहते हो प्रेम को हम कितनी जल्दी विवाह बनाने में लग जाते प्रेम हुआ नहीं कि हम विवाह की सोचने लगते प्रेम तो धारा है बहाव है विवाह व्यवस्था है ठहराव है प्रेम तो प्राकृतिक है विवाह सामाजिक है प्रेम परमात्मा का है विवाह आदमी की निर्मित व्यवस्था है प्रेम अपूर्व रहस्य विवाह व्यवस्था है कुछ भी अपूर्व नहीं हुआ और जहां विवाह भारी हुआ प्रेम मर जाएगा क्योंकि विवाह ठहराने की कोशिश है उसको जो कभी नहीं ठहरता और यही हम हर चीज में कर रहे हैं एक सुख आया कि हमने मुट्ठी बांधी और हमने कहा आप कभी जाना मत सुख के पक्षी को बंद कर लिया मुट्ठी में उसी बंद करने में सुख का पक्षी मर जाता है जो आया है वो जाएगा तो वासुदेव कह रहा है इस नदी से मैंने सीखा कि कुछ भी थिर नहीं है सब बह रहा है पकड़ो मत जकड़ो मत यही तो संदेश सारे बुद्धों का परिग्रह नहीं अपरिग्रह का अर्थ इतना ही है कि चीजें आती हैं जाती हैं तुम पकड़ो मत जब हो तब प्रफुल्लित रहो जब चली जाएं तब भी प्रफुल्लित रहो तुमने जहां पकड़ना शुरू किया जहां तुमने नदी की धार रोकी और बांध बनाया वहीं गंदगी वहीं सड़ान पैदा हो जाती नदी का सरोवर बन जाना नरक है और हम सब सरोवर बन जाते हम बड़े भयभीत हैं परिवर्तन से जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता ये उसकी आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती इसलिए दुखी होगा दुख जिंदगी नहीं लाती दुख तुम्हारी आकांक्षा लाती जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता जो जीवित है वो मरना नहीं चाहता ये कैसे होगा जो जन्मा है मरेगा भी जो जवान है बूढ़ा भी होगा इस सत्य को देखो समझो और इस सत्य के साथ राजी हो जाओ पकड़ो मत जब जवानी बुढ़ापा बनने लगे सहज भाव से बूढ़े हो जाओ जब जिंदगी मौत में ढलने लगे सहज भाव से मौत में उतर जाओ यही जीवन का प्रवाह है जो आए उसे अंगीकार कर लो जो जाए उसे अलविदा ऐसा आदमी दुखी नहीं होगा कैसे दुखी होगा उसने दुख का मूल सूत्र ही तोड़ दिया उसने दुख के आधार जला दिए उसने जड़ काट दी जब प्रेम आए तो नाचो और जब प्रेम चला जाए तो रो मत, जो आया था वो जाएगा ही फूल सुबह खिला था सांझ मुर जाएगा ही और अगर तुमने चाहा कि फूल कभी ना मुर जाए तो फिर प्लास्टिक के फूल खरीदोगे फिर असली फूल तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएंगे फिर जाओ बाजार से प्लास्टिक के फूल खरीद लो फिर वो कभी ना मरेंगे क्योंकि वह पैदा ही नहीं हुए वो कभी ना मरेंगे क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है तो नदी में बहता हुआ जल और तुम्हारी बोतल में बंद जल में उतना ही फासला है जितना असली फूल और नकली फूल में असली फूल की खूबी क्या है खूबी यही है कि वो प्रतिपल बह, बह रहा है सुबह जो फूल खिला था वो सांझ तक बह गया बुद्ध ने कहा है सब सतत प्रवाह है यहां विश्राम नहीं यहां विराम नहीं आधुनिक विज्ञान इस बात से राजी पश्चिम के बहुत बड़े विचारक एडिंगटन ने लिखा है कि दुनिया की भाषाओं में एक शब्द बिल्कुल झूठा है वह शब्द रेस्ट ऐसी कोई चीज होती नहीं विराम होता ही नहीं विश्राम होता ही नहीं सब चीजें चल रही प्रतिपल चल रही तुम सोचते हो जब आदमी मर गया तो सब ठहर गया कुछ भी नहीं ठहरा तब भी प्रवाह हो रहा तुम्हें पता है आदमी के मर जाने के बाद भी दाढ़ी और बाल बढ़ते रहते नाखून बढ़ते रहते तुम्हें पता है आदमी मर जाता है तो आदमी मर गया होगा लेकिन उसके भीतर हजारों लाखों जंतु हैं वो सब गतिमान है आदमी मर गया तुमने तो उसकी लाश जाके दबा दी मिट्टी में लेकिन अभी प्रवाह चल रहा है हड्डियां गलेंगी वर्षों लगेंगी मिट्टी फिर मिट्टी बनेगी हर चीज फिर वापस अपने स्रोत में गिरेगी प्रवाह जारी है और जो आज तुम्हारी हड्डी है वो कल किसी और की हड्डी बनेगी और आज जो तुम्हारे भीतर खून की तरह बह रहा है कल किसी और के भीतर खून की तरह बहेगा जो अभी वृक्षों में हरा है कल तुम्हारा खून होगा आज तुम में जो खून है कल वृक्षों की जड़ों में खाद बनेगा चल रहा है कुछ भी ठहरा हुआ नहीं एक चीज दूसरे में बदलती जाती रूपांतरण होता है न तो कोई चीज कभी पैदा होती न कोई चीज कभी वस्तुता समाप्त होती यात्रा है ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है नदी कहां प्रारंभ होती बता सकते हो तो कहोगे कि हां बता सकते हैं गंगोत्री में गंगा शुरू होती गंगोत्री में शुरू नहीं होती आकाश में बादल घिरते उनसे जल बरसता है तो गंगोत्री में जल आता है गंगोत्री से कैसे शुरू होगी तो शायद तुम कहो कि बादलों में शुरू होती बादलों में शुरू नहीं होती क्योंकि समुद्र से जब तक बादल ना उठे जब तक समुद्र से भाप न उठे और सूरज की किरणों पर पानी चढ़ के आकाश में न जाए तब तक बादल रिक्त रिकते बादलों में क्या रखा है बादल हैं ही क्या अगर समुद्र का सहारा ना हो तो समुद्र में गंगा शुरू होती लेकिन समुद्र में तो गंगा आके गिरती है वर्तूलाकार कहा शुरू होती समुद्र गंगा से बनता है गंगाओं से बनता है फिर बादल बनते फिर बादलों से गंगोत्रियां बनती गंगोत्रियों से गंगा बनती गंगा से सागर बनते सागर से बादल बनते ऐसा वर्तुल इसलिए हमने संसार को संसार कहा संसार शब्द का अर्थ होता है चाक दिल वो जो भारत के राष्ट्रीय झंडे पर चक्र है वो बुद्ध प्रतीक है वो बुद्ध ने ही सबसे पहले उस प्रतीक की चर्चा शुरू की थी वो अशोक के स्तंभ से लिया गया है जैसे चाक गाड़ी का घूमता रहता घूमता रहता ऐसा ही जीवन चलता जाता चलता जाता न कहीं शुरू हुआ है न कहीं अंत होगा इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी ने जगत को बनाया नहीं कोई सृष्टा नहीं अनादि है यह जैसे नदी की धार सदा से है यह और सदा रहेगा लेकिन सदा से है और सदा रहेगा फिर भी एक क्षण को कोई चीज स्थिर नहीं सब हट सिर्फ परिवर्तन को छोड़ के सब चीजें परिवर्तित हो रही तो नदी में पहले तो बहाव परिवर्तन यात्रा इसका बोध है और अगर ये बात समझ में आ जाए कि सब चीजें बह रही तो मुट्ठी खुल गई तो वितागता फल गई फिर तुम पकड़ोगे नहीं जो धन तुम्हारे पास आया है वो इसलिए आया है कि किसी के पास से चला गया है और तुम्हारे पास भी ज्यादा देर नहीं रह सकता क्योंकि किसी और के पास उसे जाना है अंग्रेजी में जो शब्द है धन के लिए करेंसी वो बिल्कुल ठीक है वो करेंट से बना धार नदी की एक हाथ से दूसरे हाथ में धन बहता रहता है यही उसकी करेंसी है लेकिन तुमने धन को पकड़ लिया गड्ढा खोद के घर में हंडे में बंद करके दबा दिया वो धन धन ना रहा मिट्टी हो गए धन तो तभी तक धन है जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहे इसलिए कंजूस धन को मार डालता है उसके हाथ में धन मिट्टी हो जाता है उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा तुमने अपनी तिजोरी में कंकड़ पत्थर भर के रख लिए कि नोट भर के रख लिया क्या फर्क जब तक तिजोरी से नोट चले नहीं एक हाथ से दूसरे हाथ में न जाए तब तक वो धन है ही नहीं इसलिए भारत में जितना धन है उतना धन नहीं है और अमेरिका में जितना धन है उससे हजार गुना धन है क्योंकि पैसा चलता है सरकता है सिर्फ अमेरिकन जानता है धन को हजार गुना करने का उपाय इसलिए धनी मुझसे लोग आके पूछते हैं विशेषकर जो अमेरिका से आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भारत गरीब क्यों क्योंकि भारत मूढ़ है गरीबी मौलिक नहीं है मूढ़ता मौलिक है मूल में मूढ़ता है यहां धन को पकड़ने की आदत है यहां धन को जीने की आदत नहीं है यहां हर चीज को पकड़ने की आदत है यहां जो मिल जाए उस पर कब्जा कर लो मुट्ठी बंद कर लो संभाल के बैठ जाओ अमेरिका उछालता है जो है उसका उपयोग कर लो असल में अमेरिका जो नहीं है उसका भी उपयोग करता अभी कार खरीद लेगा और दस साल पैसे चुकाएगा अभी है ही नहीं पैसे दस साल में पैसे होंगे कमाएगा तब चुकाएगा इंस्टॉलमेंट पर खरीद लेगा इंस्टॉलमेंट पर खरीदने का मतलब है तुम्हारे पास जो धन अभी नहीं वो तुमने खर्च कर दी यहां भारत में जो धन तुम्हारे पास हो उसको भी तुम खर्च नहीं करते अभी कल तुमने पढ़ा ना बुद्ध की इस कथा में कि वो आदमी मर गया नगर श्रेष्ठी अपुत्र और जब मर गया तो उसके घर से सात दिन तक बैलगाड़ियों में भर के धन ढोया गया और वो खुद ना तो कभी खाया ठीक से ना कभी पिया ठीक से उसने कपड़े नहीं पहने ठीक से जरा जीन कपड़े पहनता रहा वो पुराने टूटे फूटे रथों पे चलता रहा रूखा सूखा खाता रहा ये शुद्ध भारती था यही भारती भारत की गरीबी के पीछे कारण चीजों को बहने दो चीजों को चलने दो गतिमान होने दो संसार को भी जीने का ढंग वही है जो परमात्मा को जीने का ढंग पकड़ो मत लेकिन कभी कभी तुम पकड़ना भी छोड़ देते हो तब भी पकड़ नहीं छूटती, क्योंकि तुम्हारी जड़ता बड़ी गहरी है एक आदमी कहता ठीक नहीं पकड़ेंगे तो धन छोड़ के जंगल भाग जाता है अब वो त्याग को पकड़ लेता है पहले धन को पकड़ा था अब त्याग को पकड़ लिया तुम्हें इस तरह के साधु संतों का पता होगा जो धन नहीं छूते ये मूर्ता सिर के बल खड़ी हो गई पहले सिर्फ धनी धन इनका प्राण था अब धन छूने से घबराते हैं जैसे धन में कोई सांप बिच्छू मध्य में नहीं टिक मध्य में टिकने का मतलब है धन को आने दो जाने दो रोको भर मत आए भी जाए भी यात्रा जारी रहे तो या तो प्रेम करते हैं लोग और विवाह में रूपांतरित कर लेते हैं या फिर इतने घबरा जाते हैं कहते हैं कि हम सन्यासी हुए जाते हैं हम इस प्रेम की झंझट में न पड़ेंगे इसमें झंझट हम सन्यासी हम ब्रह्मचारी धारण ब्रह्मचारी धारण कर लेते हम किसी से कभी कोई प्रेम ही ना करेंगे मगर हर हालत में तुम जड़ रहते हो या तो विवाह बन के जड़ या ब्रह्मचारी बन के जड़ लेकिन प्रेम आय और जाए बहे उससे तुम घबराते हो उससे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाते हैं। वासिदेव यही कह रहा है वो कह रहा है अपरिग्रह का सूत्र यही है कि चीजें आती जाती तुम तो बीच में अड़ो मत, जब आए तो आ जाने दो तो, जब चली जाए तो चली जाने दो न तो, तो खींचो आने के लिए न धकाओ जाने के लिए नदी अपने से ही बह रही है इसको धकाने इत्यादि की कोई जरूरत नहीं जो नदी पे मुठ्ठी बांधेगा उसकी मुठ्ठी खाली रह जाएगी जल पी लो स्नान कर लो मुठी मत बांधो और दूसरी बात नदी अनजाने सागर की खोज कर रही अनजाने नदी को कुछ पता नहीं कहां जा रही क्यों जा रही मगर टटोल रही सागर को विराट की खोज में निकली कोई नक्शा भी पास नहीं कोई शास्त्र भी पास नहीं कोई वेद कुरान बाइबल भी पास नहीं अनंत की खोज पर चली बिना नक्शों के कोई गुरु नहीं किसी की अनुगामी नहीं टोल रही अपने से और पहुंच जाती सभी नदियां पहुंच जाती तुमने देखा छोटी नदियां पहुंच जातीं, बड़ी नदियां पहुंच जातीं, नदी नाले सब पहुंच जाते हVI, सब सागर पहुंच जाते अगर अपनी सामर्थ्य नहीं पहुंच सकते तो छोटे नाले बड़े नालों में गिर जाते हैं बड़े नालों नदियों में गिर जाते नदियां बड़ी नदियों में गिर जाती मगर सागर तक सब पहुंच जाती वासुदेव ये कह रहा है अगर तुम खोजते ही रहो तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे और नक्शों की कोई जरूरत नहीं हिंदू मुसलमान ईसाई नक्शों की कोई जरूरत नहीं खोज की त्वरा चाहिए खोज की तीव्रता चाहिए खोज की सघनता चाहिए नक्शे नहीं काम आते खोज की सघनता काम आती इस भेद को समझ लेना नदी को नक्शा पकड़ा दो इससे कुछ अर्थ नहीं होगा सिर्फ नदी में जलधार होना चाहिए ऊर्जा होनी चाहिए बस पर्याप्त उसी ऊर्जा के बल नदी खोजती जिन्होंने सत्य को पाया है उन्होंने भी नक्शों के सहारे नहीं पाया क्योंकि इस परिवर्तनशील जगत में नक्शे बनी नहीं सकते तुम जिस जगत का नक्शा बनाते हो जब तक नक्शा बनता है तब तक जगत बदल जाता है यहां नक्शे हो नहीं सकते जीवन परिवर्तन है तो नक्शे होंगे कैसे मैंने सुना एक गांव में एक सराबी है एक मिठाई की दुकान से लड्डू खरीदे रुपया दिया आठाने उसे वापस मिलने थे लेकिन दुकानदार नेगा क्षमा करे मेरे पास फुटकर नहीं कल सुबह आ जाना शराबी शराब सराव में था उसने सोचा कि तो झंझट की बात है सुबह बदल जाए तख्ती बदल ले अपना नाम बदल ले सराबी को हजार तरह की कुशंकाएं उठने लगी कि आठ आने मेरे गए उसने सोचा कोई ऐसा निशान मुझे बना लेना चाहिए कि ये बदल ना सके उसने चारों तरफ देखा देखा एक सांड बैठा है सामने ही बैठा है दुकान को उसने कहा ठीक है सांड बैठा है सुबह जब आया वापस तो सांड का कोई पक्का थोड़ी कि वो मिठाई की दुकान के सामने बैठा रहे सांड कोई आदमी हो जैसे थोड़ी कि जहां बैठ गए बैठ गए सांड तो मुक्त तो है इसलिए तो शिव ने उन्हें चुना वो चले गए थे वो बैठे थे नाई की दुकान के सामने वो आदमी तो एकदम घुस गया नाई की दुकान में गर्दन पकड़ ली नाई की का हाथ धो गया आठ आने के पीछे तख्ती बदल ली धंधा बदल लिया जात बदल ली आठाने के पीछे मगर तुम मुझे धोखा ना दे सकोगे वो सांड बैठा है तुम्हारे जिंदगी के नक्शे बस सब ऐसे ही है जिंदगी रोज बदल जाती तुम्हारे नक्शे नक्शे पीछे पड़ जाते उनका कोई अर्थ नहीं तुम्हारे शास्त्र सब ऐसे क्योंकि जब बनते हैं तब जिंदगी एक होती जब तक बन पाते तब तक जिंदगी दूसरी हो जाती अब आज तुम वेद को बैठे पढ़ते रहो या आज तुम बैठ के गीता को पढ़ते रहो जिंदगी बहुत बदल गई गंगा में बहुत जल बह गया Intent? इसलिए मैं जब बुद्ध की व्याख्या करता हूं तो, तो तुम ख्याल कर लेना मुझे बुद्ध की उतनी चिंता नहीं है क्योंकि हजार साल में जिंदगी बहुत बदल गई मुझे तुम्हारी चिंता है मैं जब बुद्ध की व्याख्या करता हूं तो मुझे बुद्ध की उतनी फिक्र नहीं है मेरी निष्ठा बुद्ध के प्रति उतनी नहीं है जितनी आज के इस क्षण के प्रति है इस क्षण के अनुकूल नक्शे को बदलता हूं तुम्हारे और व्याख्याकार जो हैं, वो नक्शे के प्रति उनकी निष्ठा भारी वो कहते हैं जिंदगी जाए भाड़ में समय की धारा का कुछ भी हो हम तो पक्का जो किताब में लिखा है उसी को मानते हैं, चाहे किताब अब बिल्कुल ही गलत हो गई हो सभी सत्य सामयिक होते और जो शाश्वत सत्य है उसको शब्द में कहने का कोई उपाय नहीं उसे कभी किसी ने कहा नहीं जो कहा गया है वो सामयिक है और सभी सत्य जब साम्य होते हैं तो समय के बदलने पर बदल जाने चाहिए सत्य तुम्हारे बदलते नहीं पत्थरों की तरह जड़ हैं और जिंदगी फूलों की तरह बह रही है उनमें कभी तालमेल नहीं रह जाता तो तुम्हारे तथाकथित सत्य ही तुम्हें सत्य तक पहुंचने में बाधा बन जाते तुम्हारे शास्त्री अवरोध हो जाते अतीत की अंधभक्ति जितना मनुष्य को भटकाती है उतना और कोई चीज नहीं भटकाती नदी की तरह रहो नक्शों को ले चलने की कोई जरूरत नहीं और जब नदियां तक पहुंच जाती है सागर तक तो तुम क्यों ना पहुंच पाओगे तुम भी चैतन्य की धारा हो तुम चैतन्य का सागर खोजने निकले हो इस जगत में नदियों तक को मिल जाता है मार्ग तो तुम्हारी चैतन्य धारा को ना मिलेगा कुछ तो भरोसा करो इस भरोसे का नाम श्रद्धा है श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता कि मैं छाती ठोंक के कहता हूं कि मुझे ईश्वर में भरोसा है कि मुझे कुरान में भरोसा है कि जो कहेगा कुरान गलत उसकी गर्दन काट दूंगा या अपनी जान ले दूंगा या उसकी जान ले लूंगा श्रद्धा का ये मतलब नहीं होता ये इतना तो मूलताओं के नाम है श्रद्धा का इतना ही अर्थ होता है कि जिस जीवन ने मुझे जन्म दिया है जिस जीवन से मैं आया हूं वो मुझे संभाले और अगर मैं ठीक ठीक तीव्रता से खोज करता रहूं तो मूल स्रोत को जरूर पालू श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं होता श्रद्धा का अर्थ किसी सिद्धांत में भरोसा नहीं होता श्रद्धा का अर्थ होता है अस्तित्व की जो विराट था तुम्हें घेरे खड़ी है बाहर और भीतर। इसमें तुम्हें, तुम्हें भरोसा है तुम्हें अपने पर भरोसा है और अस्तित्व पे भरोसा है भटकाओ कितना ही वो पहुंचना हो जाएगा नदी कितना भटक आड़ा तेढ़ा रास्ता लेती कितना भटकती कभी कभी सागर से दूर चली जाती फिर पास आ जाती लेकिन भटक भटक के भी पहुंच जाती और फिर नदी की तीसरी बात है जो वासुदेव कहना चाहता वह है नदी का सर्वस्वीकार भाव पुण्य आत्मा स्नान कर ले तो नदी को स्वीकार है पापी स्नान कर ले तो नदी को स्वीकार है गंदा नाला गिर जाए तो नदी को स्वीकार है शुद्ध गंगा की धारा गिर जाए तो नदी को स्वीकार है नदी भेद नहीं करती जिंदा आदमी नदी में आ जाए तो ठीक मुर्दा लाश कोई डाल दे तो ठीक नदी सब स्वीकार कर लेती उसका परम स्वीकार जब बाढ़ आती है और नदी विराट हो जाती तब भी नास्ती गाती चलती है जब सब सूख जाता है और गर्मी की आग बरसने लगती तब भी नदी को स्वीकार वो सूख गई देह भी उतनी ही स्वीकार है सूरज निकले तो और बादल घेरे तो सब नदी को स्वीकार है नदी की स्वीकारिता परम इसको बुद्ध ने तथाता कहा है सब स्वीकार जो हो ठीक जैसा हो ठीक जीवन जहां ले जाए वही मंजिल ऐसा जिसके मन में स्वीकार है उसके जीवन में असंतोष विदा हो जाए। उसके जीवन में दुख के बादल फिर नहीं गिरेंगे। उसने तो दुख के बादलों को भी सुख के बादलों में बदलने की कला सीख ली जिसको सब स्वीकार है उसे तुम नरक नहीं भेज सकते क्योंकि उसको नरक भी स्वीकार होगा और जिसको नर्क स्वीकार है उसने नर्क को स्वर्ग में बदल लिया और जिसको स्वीकृति की कला नहीं आती उसे तुम स्वर्ग भी भेज दो तो शिकायत खोज लेगा स्वर्ग में भी नरक बना लेगा और अंतिम बात नदी तुमने देखा होगा कभी कभी जीते आदमी को डुबा देती और मार डालती लेकिन मुर्दे को तैरा देती ऊपर आ जाता है मुर्दा बुद्ध की विचार सरणी से इसका भी बड़ा मेल तुमने देखा ये मजा कि जिंदा आदमी जो बचना चाहता है कभी कभी डूब जाता और मुर्दा जिसको बचने की कोई आकांक्षा ही नहीं मुर्दा ही हो गया आकांक्षा कहा वो जाता जिंदा आदमी नदी की तलहटी में बैठ जाता मुर्दा आदमी सतह पर आ जाता है मुर्दे को कुछ कला आती जो जिंदा आदमी को नहीं आती मुर्दे को समर्पण है मुर्दा बचने की आकांक्षा नहीं करता इसलिए नदी भी उसे बचाती जो बचने की आकांक्षा नहीं करता अस्तित्व उसे बचाता है जो संघर्ष नहीं करता अस्तित्व उसको विजय देता है और जो अस्तित्व से लड़ने लगता है उसको तोड़ डालता है तुम प्रकृति से लड़ोगे तो हारोगे तुम प्रकृति के साथ हो जाओ तुम प्रकृति को साथ ले लो तुम्हारे और प्रकृति के बीच एक सरगम पैदा हो जाए संगीत पैदा हो जाए तो तुम्हारी जीत निश्चित तुम तभी जीतोगे जब प्रकृति के साथ क्योंकि प्रकृति ही जीत सकती तुम नहीं जीत जी सकते तुम हारोगे अगर प्रकृति के विपरीत लड़ोगे क्योंकि तुम कैसे जीतोगे अंग कैसे जीत सकता है पूर्ण अंश कैसे जीत सकता अंशी से तो नदी में बचने का उपाय यही है कि तुम छोड़ दो अपने को तुम संघर्ष ना करो तुम नदी पर भरोसा कर लो और छोड़ दो अपने को समर्पण ऐसे कुछ सूत्र वासुदेव नदी के किनारे बैठ बैठ सीखा है ऐसे ही कुछ सूत्र बुद्ध ने जीवन की नदी के किनारे बैठ बैठ सीखे सीखना आना चाहिए तो कहीं भी सीखना हो सकता है और सीखना ना आता हो तो बुद्धों के पास बैठ के भी तुम बुद्धू ही रह जाओगे इसलिए वासुदेव कहता है क्या खोजना गुरु को जहां हो वहां गुरु है वृक्षों से सीख लो पक्षियों से सीख लो चांदारों से सीख लो नदी पहाड़ों से सीख लो जिसे सीखना है उसे चारों तरफ से शिक्षा मिल रही और जिसे नहीं सीखना जो आंख बंद किए और कान बंद किए बैठा है वो बुद्धों का सत्संग भी करता रहे तो कुछ भी ना होगा वहां से भी खाली हाथ गया खाली हाथ लौट आएगा असली बात तुम्हारी सीखने की क्षमता कुशलता क्या है सीखने की कुशलता का मूल आधार एक ही आधार है और वह है विनम्रता वह झुकना वह खुला होना जहां सीखना हो वहां अपने द्वार दरवाजे खोल देना वहां पक्षपात से भरे हुए मत जाना वहां सिद्धांतों से लदे हुए मत जाना वहां जानकार की तरह मत जाना नहीं तो नहीं जान पाओगे जो जानकार की तरह गया जानने से वंचित रह जाएगा वहां तो जाना निर्बोध अज्ञानी की भांति वहां तो उस भावदशा में जाना जो कहती मुझे क्या पता है वहां खुले जाना तो बहुत कुछ सीख पाओगे और तब बुद्धों से ही नहीं किन्हीं से भी सीख सकते हो साधारण जनों का जीवन भी गहन किताबों की तरह है एक साधारण से आदमी की जिंदगी खोल लो वेद खोल लिया और वेद तो पुराना पड़ गया और ये आदमी अभी ताजा है नया है अभी यहां जीवन की रसधार बहती ही एक साधारण से मनुष्य के जीवन को समझ लो तुमने सारे शास्त्र समझ ली और दूसरे की क्या फिक्र करनी तुम अपने ही जीवन के निरीक्षक बन जाओ साक्षी बन जाओ तो तुम्हें वहीं से सारा का सारा मिल जाएगा जो पाने योग है निश्चित मिल जाएगा और जो पाने योग नहीं है उसकी कोई जरूरत ही नहीं दूसरा प्रश्न मैं न दुख सह पाता हूं न सुख हर बात से भयभीत हूं मृत्यु से तो हूं ही जीवन से भी भयभीत हूं मेरे लिए क्या मार है ऐसी तुम्हारी ही दशा नहीं सभी की ऐसी दशा है शुभ है कि तुम्हें इसका बोध हुआ है तो अब कुछ हो सकता है अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि दुख नहीं सह पाते सुख के लिए तो वो हाथ फैलाए खड़े भिक्षा पात्र लिए खड़े लेकिन सच यही है कि न लोग दुख सह पाते न सुख सह पाते क्योंकि सुख भी उत्तेजना है दुख भी उत्तेजना है दोनों तोड़ते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि सुख इतना ज्यादा तोड़ता है जितना दुख ने कभी नहीं तोड़ा एक कहानी है एक आदमी हर महीने एक रुपए की लॉटरी का टिकट खरीद लेता था आदत थी गरीब आदमी था दर्जी था न तो कभी सोचा था कि मिलने वाली है न कभी आशा बांधी थी न कभी सपने देखे थे वर्षों से खरीदता था वर्षों बीत भी गए थे न कभी मिली न मिलने वाली थी इतना भाग्यशाली अपने को सोचता भी नहीं था कि लॉटरी मिल जाए लेकिन एक दिन लॉटरी मिल गई बड़ी कार आके सामने खड़ी हुई नोटों के बंडल उतारे गए दस लाख रुपए उसे मिल गए थे, वो तो भरोसे नहीं कर पाया उसकी आंखें तो एकदम देखने में असमर्थ हो गई सब धुंधल का छा गया चक्कर आने लगा दस लाख रुपए, दस रुपए इकट्ठे उस दर्जी को मुश्किल से मिले थे कभी दस लाख रुपये छाती जोर से धड़कने लगी खून तेजी से बहने लगा सदा ठीक से सो पाया था उस रात नहीं सो पाया उधर बुन उधर बुन क्या करूं क्या ना करूं दस लाख रुपए का करूं क्या दूसरे दिन उसने जाके अपनी दुकान में ताला लगा दिया और चाबी कुएं में फेंक दी अब जरूरत क्या है बात खत्म हो गई अब क्या दर्जी रहना कार खरीद ली शराब खरीद ली बड़ा मकान खरीद लिया वैस्याओं के घर बैठकों में सम्मिलित होने लगा अब करना क्या है और सदा स्वस्थ रहा था साल भर में बिल्कुल जरा हो गया साल भर बाद जिन्होंने देखता जो उन्हें देखते पहचान भी ना पाते वो कहती है तुम्हारी क्या हालत हो गई अब शराब और वैस्या और नाच और गान और आधी आधी रात तक भटकना और आधे आधे दोपहर तक सोना और कुछ भी खाना कुछ भी पीना वो तो सोच रहा था बड़ा सुख ले रहे है लेकिन साल भर में उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई साल भर में वे दस लाख फूक डाले दस लाख उसने फूक डाले दस लाख ने उसे फूक डाला गरीब था तब कभी इस तरह के उपद्रव जिंदगी में आए भी नहीं उपद्रव के लिए भी सुविधा चाहिए ना उपद्रव भी सभी की क्षमता तो नहीं गरीब एक तरह के दुख झेलता है अमीर दूसरे तरह के दुख झेलता है गरीब दुख झेलता है पैसे न होने के अमीर दुख झेलता है पैसे होने के दुख दोनों झेलते और अगर तुम गौर से देखो ठीक से निरीक्षण करो निष्पक्ष भाव से तो तुम गरीब से अमीर को ज्यादा दुखी पाओगे गरीब को तो आशा भी रहती अमीर को आशा भी नहीं कि इस झंझट के बाहर कभी हो पाएगा चिंताओं के जाल साल भर बाद जब सब बर्बाद हो गया और वो आदमी थका मंदा खड़ा रह गया वैश्याओं के जो द्वार दरवाजे सदा उसके लिए खुले थे बंद हो गए मित्र साथ घूमते थे भीड़ लगी रहती थी वो सब विदा हो गए अब तो सिर्फ वही लोग उसका पीछा करते जिनका वो कर्जदार हो गया था दस लाख तो गए थे और दो चार लाख का कर्ज ऊपर छोड़ गए थे उसने आत्महत्या करने का विचार किया लेकिन वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाया डरा कुएं में उतरा सोचा था मर जाऊं लेकिन चाबी खोज के बाहर निकल आया फिर अपनी दुकान खोल ली फिर अपने कपड़े सीने लगा अब और कष्ट हो गया भयंकर कष्ट हो गया क्योंकि एक बार धन जान लिया अब निर्धनता और भी भारी छाती में चुभने लगी मगर पुरानी आदत वो एक रुपए टिकट हर महीने फिर भी खरीदता रहा और भगवान से रोज प्रार्थना भी करता था हे प्रभु अब दोबारा मत दिलवाना ऐसा आदमी है द्वंद टिकट भी खरीदता था और भगवान से प्रार्थना भी करता था कि प्रभु जो हुआ एक दफा बहुत हो गया अब दोबारा नहीं अब स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक होता जा रहा है दुकान भी फिर चलने लगी है काम भी सब व्यवस्थित हुआ जा रहा है बच गया बचा लिया तुमने अगर एक साल और वो रुपए टिक जाते तो मैं मारा गया था एक साल में कम से कम बीस साल बूढ़ा हो गया हूं कभी अब दोबारा मत दिलवाना लेकिन आदमी ऐसे ही है एक तरफ कहता दोबारा मत दिलवाना और हर महीने टिकट भी खरीद लेता और ये भी सोचता आपको दोबारा थोड़ी मिलनी इस तरह के संयोग तो एक बार भी आ जाए तो बहुत मगर संयोग की बात एक साल बाद फिर लाटरी मिल गई जब दुख आते तो छप्पड़ फोड़ के आते जब भगवान देता तो छप्पड़ फोड़ के देता उसने तो छाती पीट ली जब फिर कार आके रुकी वही और फिर नोटों के बंडल उतरने लगे उसने कहा हे प्रभु फिर अब फिर मुझे उसी झंझट में पड़ना पड़ेगा मगर वो पड़ा उसी झंझट में उसने फिर चाबी फेंकी कुए में दोबारा चाबी निकालने का मौका नहीं आया क्योंकि दोबारा बचाने मर ही गया अगर निकाल लेता दोबारा चाबी और फिर दुकान खोलता तो भी लॉटरी की टिकट खरीदता और अब और भी जोर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब नहीं आदमी ऐसा द्वंदग्रस्त है ऐसा अपने में खंड खंड है तुम्हें सुब हुआ यह बात समझ में आई कि न दुख को झेल पाते हो न सुख को यह महत्वपूर्ण है अधिक लोगों की भ्रांति यही है कि दुख को नहीं झेल पाते सुख को नहीं झेल पाती है तो बात ही अजीब लगती है सुख तो हम चाहते हैं लेकिन सुख को भी नहीं झेला जा सकता क्योंकि सुख और दुख ऊपर ही ऊपर अलग अलग दिखाई पड़ते भीतर बिल्कुल एक है साठ गांठ है षडयंत्र है दोनों का सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जो आदमी दुख से मुक्त होना चाहता है और सुख को पकड़ना चाहता है वो कभी दुख से मुक्त नहीं होगा क्योंकि सिक्के का एक पहलू बचाओगे तो दूसरा भी बचेगा और जो आदमी चाहता है कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं उसे जान लेना चाहिए उसे सुख से भी मुक्त हो जाना पड़ेगा वो पूरा सिक्का ही फेंकना होगा सुख और दुख मन की उत्तेजनाओं के नाम है जिस उत्तेजना में तुम्हें प्रीति करता लगती है जिसे तुम पसंद करते हो उसको सुख कहते हो और जिस उत्तेजना में तुम्हें अप्रीतिकर्ता लगती उसको तुम दुख कहते हो तुमने कभी ख्याल किया कि जिसको तुमने आज सुख कहा है उसको ही चार दिन बाद तुम दुख कहने लगे जो एक दिन सुख की तरह लगा था चार दिन के बाद दुख की तरह लग सकता है जिस स्त्री को तुमने सोचा था ये मिल जाए तो सब मिल गया फिर कुछ और नहीं चाहिए उसके मिलते ही तुम सोचने लगते हो कि इससे छुटकारा हो जाए तो सब मिल गया और कुछ नहीं चाहिए हे प्रभु अब इससे मुझे बचा लो ये वही स्त्री जिसकी तुमने मांग की थी तुम जो सोचते हो आज सुख कर है वही कभी दुख कर क्यों हो जाता है दूसरा पहलू आज नहीं कल उभरेगा जिसको तुमने सुंदर माना है उसकी कुरूपता के भी अंग हैं। आज सुंदर चेहरा देखकर तुम उसके संबंध में बड़े आनंदित हो रहे हो कल उसके कुरूप अंग भी प्रकट होंगे और अक्सर ऐसा होता है जितने सुंदर व्यक्ति उतने ही कुरु भीतर दबी हुई वासनाएं घृणाएं कुंठाएं क्रोध ईर्ष्याएं पड़ी होती अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुरु व्यक्ति के भीतर एक तरह का सौंदर्य होता है और सुंदर व्यक्ति के भीतर एक तरह की कुरूपता होती है ये होना ही चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के हिस्से सौंदर्य और कुरूपता भी एक ही सिक्के के दो पहलू सफलता असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गरीबी अमीरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुमने कभी कभी ख्याल किया कि गरीबी में एक तरह की अमीरी होती और तुमने ख्याल किया कि अमीरी में एक तरह की गरीबी होती ये तुम्हें दिखाई पड़ जाए जीवन का उलझाओ तो बड़ा सुलझाव हो जाएगा तुमने देखा गरीब को मस्ती से चलते उसकी अमीरी देखी तुमने अमीर को देखा बोझ से दबे हुए चिंतारत, न सो सकता न ठीक से खा सकता न ठीक से जी सकता तुमने उसकी गरीबी देखी मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि जहां अमीरी है वहां गरीबी होगी जहां गरीबी है वहां अमीरी होगी ये अकारण नहीं है कि बुद्ध और महावीर ने राजमहल छोड़ दिए और फकीर हो गए उनको एक राज समझ में आ गया होगा उनको गरीब की अमीरी दिखाई पड़ गई होगी उनको यह बात दिखाई पड़ गई होगी कि जितना कम होता है उतनी निश्चिंतता होती और निश्चिंतता से बड़ी और क्या अमीरी उनको यह दिखाई पड़ गया होगा कि जितना ज्यादा होता है उतना भय होता है खोने का जितना ज्यादा होता है उतनी सुरक्षा खतरे में होती अमीर सोए तो कैसे सोए और गरीब अनिद्रा को कैसे वरण करे काहे के लिए वरण करे कोई कारण नहीं अमीर को सोने का जागने के सब कारण है तो रात जागता रहता हजार चिंताएं खड़ी रहती है उसे घेरे गरीब को कोई चिंता नहीं जो मिला था दिन में वो खा के समाप्त हो गए आप कल की कल देखेंगे जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से देखते हो खेत में खिले लिली के फूलों को सम्राट सोलोमन भी अपने परम सौंदर्य में इतना सुंदर न था और ये लिली के फूल न तो मेहनत करते और न कल की चिंता करते ये वचन ठीक वैसा ही है जैसा मलूक का वचन अजगर करे न चाकरी पंछी कर न दास दासमलू का कह गए सबके दाता राम तुमने कभी किसी गरीब में ऐसा दास दासमलू का देखा अगर नहीं देखा तो तुमने अभी गरीब नहीं देखा फिर तुम्हें कोई ना कोई छोटा मोटा मध्यवर्गी अमीर ही मिला होगा वस्तुतः गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है स्वभावतः निश्चिंत होगा नबीते की फिकर न आने की फिकर आज काफी है उसमें तुम एक तरह के फूल को खिलता देखोगे निश्चिंतता का फूल उसकी अपरिग्रहता में उसके पास कुछ न होने में उसकी मस्ती का राज जैसे जैसे अमीर अमीर होता जाता वैसे वैसे स्वभावता है जाल बढ़ते समस्याएं बढ़ती इतना संभालूं ना करूं ये कैसे होगा वह कैसे होगा इतना टैक्स बढ़ा जाता है सरकार न ले जाए चोर न ले जाए कम्युनिज्म न आ जाए न मालूम कितने कितने चिंताओं के जाल खड़े होते और इन सब के बीच अकेला फंसा होता जैसे मकड़ी अपने ही बुने जाले में फंस जाए यही तो बुद्ध ने कहा जैसे मकड़ी अपने ही बुने जाले में फंस जाए ऐसा अमीर फंस जाता तुम्हें एक बड़ा सत्य दिखलाई पड़ा है तुम इसका उपयोग करो तुम्हें दिखलाई पड़ा है कि ना मैं दुख सह पाता हूं ना सुख इस बात को गहरे उतरने दो हर बात से भयभीत हो यहां हर बात व्यर्थ भयभीत होने में कुछ आश्चर्यजनक नहीं कुछ आश्चर्य नहीं यहां हर चीज मृत्यु से भरी है समझो इस भय को यहां हर आदमी कपरा है इस कंपन को देखो लेकिन इस कंपन में अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि कंपन स्वाभाविक है तो भय विसर्जित हो जाए भय इसलिए हो रहा है कि तुम नहीं चाहते कि कंपन हो भय इसलिए हो रहा है कि मौत आ रही पास नहीं आनी चाहिए पैर डगमगाने लगे मैं बूढ़ा होने लगा और ये नहीं होना चाहिए नहीं होने चाहिए कि आकांक्षा से भय हो रहा है अगर मृत्यु को स्वीकार कर लो और ना करोगे स्वीकार तो भी करोगे क्या मौत होनी ही है जो होना ही है होना ही है तुम्हारे बचने से कुछ ना होगा भागने से कुछ न होगा तुमने कथा सुनी सूफियों की एक सम्राट का बड़ा प्यारा नौकर बाजार गया और बाजार में उसे भीड़ में खड़ा था तमाशा देख रहा था कोई मदारी डमरू बजा रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने पीछे लौट के देखा लौट के देखा तो था गया मौत खड़ी थी वो तो इतना घबरा गया उसने पूछा कि क्या किस लिए आप मेरे कंधे पर हाथ रखे तो मृत्यु ने कहा भाई इसलिए कि आज सांझ तुझे मरना है मैं तुझे सूचना देने आई वो तो भागा अपने सम्राट के पास अगर ये बात कब गया तो सोचा सम्राट के पास तो सभी कुछ सुरक्षा हो जाएगी सम्राट से जाके कहा कि गबड़ा गया हूं रास्ते पे मुझे मौत मिल गई उसने कंधे पे हाथ रखा आज शाम मर जाएगा मैं क्या करूं सम्राट ने कहा मैं और क्या कर सकता हूँ इतना ही कर सकता हूं ते, सबसे तेज घोड़ा है तू ले ले और भाग जा जितने दूर निकल सके निकल जा ये जगह ठीक नहीं इस गांव में तेरा रुकना आज सांझ ठीक नहीं मौत यहां घूम रही है तेरी मौत करीब है तो यहां से भाग जाए और तो क्या आदमी करे आदमी जिंदगी भर भागता है और क्या करता है अनेक अनेक ढंगों से भागता है जहां खतरा हो वहां से भाग जाओ संसार में खतरा है हिमालय चले जाओ बाजार में खतरा है मंदिर में चले जाओ जहां खतरा है भागो बगोड़े पन के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं दिखता स्वभाव था यह तर्क सीधा था कि मौत आसपास है तो दूर निकल जाओ उसके पास बड़ा तेज घोड़ा था सम्राट का और यह उसका प्यारा सेवक था उसने अपना तेज घोड़ा दिया और कहा तू फिक्र मत करना। रुकना ही मत आज तो जब सूरज ढले तब जितनी दूर सैकड़ों मील दूर निकल जा वो भागा उस दिन उसने भोजन के लिए भी नहीं रोका जल पीने के लिए भी नहीं रोका मौत आती है तो कहा जल कहा भोजन कहा भूख कहा प्यास भागता ही रहा घोड़ा भी बड़ा अद्भुत था सैकड़ों मील दूर ले गया दूसरी राजधानी में पहुंच गया जब पहुंच गया दूसरी राजधानी में दूसरे राज्य में तब निश्चिंत हुआ सूरज भी ढल रहा था उसने जाके एक बगीचे में घोड़े को बांधा वृक्ष से और घोड़े की खूब पीठ थपथपाई उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ा हो गया उसे बहुत धन्यवाद दिया कि तू अद्भुत घोड़ा है सैकड़ों मील दूर ले आया दिन भर में थका भी नहीं रुका भी नहीं तेरी जितनी कृपा मानू उतनी कम और तभी उसने देखा कि फिर कोई हाथ उसके कंधे पे पड़ा वही हाथ जो सुबह बाजार में पड़ा था वो घबरा गया उसने पीछे लौट कर देखा मौत खड़ी थी और मौत ने कहा धन्यवाद तुम तो मुझे भी देना चाहिए तेरे घोड़े को क्यूंकि तेरी मौत होनी थी दमिस्क में और मैं डरी थी कि दमिस्क तक तू पहुंच पाएगा क्यों नहीं मगर घोड़ा तेज और ठीक समय पे ले आया अभी सूरज ढली रहा है सुबह भी इसी वजह से मैं तेरे कंधे पे हाथ रखी थी कि मैं बड़ी हैरान थी कि अब कैसे दमिस्त तू पहुंचेगा कैसे वो मौत वहां होनी मैं निश्चिंत नहीं थी चिंता से भरी थी मगर घोड़ा तेरा तेज घोड़ा तुझे समय के पहले ठीक जगह पर ले आया कहा जाओगे कहीं भागो दमिश् पहुंच जाओगे जहां मौत होनी वहां पहुंच जाओगे गरीब भी पहुंच जाते अमीर भी पहुंच जाते पैदल चलते वे भी पहुंच जाते घोड़ों पर जाते वे भी पहुंच जाते हवाई जहाजों में उड़ते वे भी पहुंच जाते मौत तो होनी ही है फिर भय क्या भय में आकांक्षा है कहीं कि ना हो सबकी हो मेरी ना हो कम से कम मुझे अपवाद बना लिया जाए मैं बच्चा हूं, तो भय भय को समझो मौत के कारण भय नहीं है तुम्हारा जीवन अमर हो जाए इस भाव के कारण भय और यहां कोई चीज स्थिर नहीं नदी की धार है सब बह बहरा जन्म हुआ मृत्यु भी होगी आज जो मिला है कल छीन भी लिया जाए यहां सब अमानत है तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है। इस सत्य को देखोगे तो भय अपने आप विसर्जित हो जाएगा मृत्यु से तो भयभीत हूं ही जीवन से भी भयभीत हूं मेरे लिए क्या मार्ग है भय जब ठीक से समझा जाएगा तो तुम ऐसा ना पाओगे कि लोग मौत से ही भयभीत हैं जो मौत से भयभीत हैं, वे जीवन से भी भयभीत होंगे ही क्यों क्योंकि यह जीवन ही तो है जो मौत लाता है मौत आती कहां से मौत जीवन के कंधे पर चढ़ के आती इसलिए जो आदमी मौत से भयभीत है वो जीवन से भी भयभीत रहेगा वो जी भी नहीं सकता ठीक से क्योंकि वो जानता है कि जीवन से ज्यादा दोस्ती करनी ठीक नहीं ये मौत में ले जाएगा इस घोड़े पे सवारी ठीक नहीं ये गड्ढे में गिराएगा और मौत सदा जीवन के ही द्वार से आती इसलिए लोग जीवन से भी डरे हुए कौन जी रहा है घसीट रहे हैं लोग कुन कुने कुन कुने जी रहे हैं जी कौन रहा है? दिल भर के नहीं जी पाते क्योंकि हर बार जब दिल भर के जीने लगते हो तभी लगता है कि मौत करीब आई जहां दिल भर के जीने की चेष्टा की वहीं खतरा है और खतरा एक ही है मौत का इसलिए तो लोग दुकानदार हो गए लोग सौदागर हो गए लोग कोरिया इकट्ठी करते रहते हैं दांव नहीं लगाते कभी और तुम्हारा जीवन बिना दांवों के जीवन ही नहीं है जुआरी ही जानता है कि जीवन क्या है दांव जो लगा सकता है वही जानता है कि जीवन क्या है क्योंकि जीवन के फूल खतरे में खिलते हैं जब मौत बिल्कुल करीब होती तब जीवन के फूल खिलते हैं इसलिए खतरे में एक तरह का आकर्षण होता है तुमने ख्याल किया खतरे में एक तरह का आकर्षण तुमने कभी अपने भीतर अनुभव किया अगर तुम कार चलाते हो तो जब तुम्हारी कार 80 मील प्रति घंटे से ऊपर जाने लगती तब एक तरह की छाती अच्छा लगता खतरा भी बढ़ता जाता हम नब्बे हो गई पंचानबे हो गई सौ मील की रफ्तार हो गई और हिंदुस्तान के रास्ते और कार सौ मील की रफ्तार पर और कार भी बिरला की एंबेसडर्स जिसमें सब चीजें बचती हैं सिर्फ हार नहीं बचता खतरा प्राण कपने लगेंगे लेकिन एक पुलक भी होगी रोमांच भी होगा संवेग भी होगा तुम जीवंत मालूम पड़ोगे जैसे धूल झड़ गई लोग पहाड़ पर चढ़ने जाते खतरा मोल लेते कोई कारण नहीं था अपने घर मजे से रहते लेकिन पहाड़ चढ़ने चले पहाड़ से गिरेंगे तो मरेंगे जितनी ऊंचाई पर चढ़ते उतना ही रस विभोर हो जाते क्योंकि उतनी ही मौत करीब होती जब जीवन के मौत बहुत करीब होती है तब जीवन में एक तरह की ताजगी होती यौवन होता है इसलिए जो लोग ठीक ठीक जीवन थे वो खतरे की तलाश करते फ्रेडरिक नि ने कहा है जीना हो तो एक ही उपाय खतरे में जी लिव डेंजरस तुमने ठीक पहचाना कि मौत से डर लगता है और जीवन से भी डर लगता है क्योंकि जीवन जब भी जलती है मसाल जीवन की सभी मौत चारों तरफ करीब मालूम पड़ती इसलिए लोग जवानी में ही बूढ़े हो जाते जीते ही नहीं हजार तरह की सुरक्षाएं और हजार तरह के भय और हजार तरह की व्यवस्था करके मुर्दा हो जाते सावधान रहना जीवन तो जाएगा इसलिए जी लो जीवन तो जाएगा इसलिए जीवन को परख लो पहचान लो जीवन तो जाएगा रुकेगा नहीं तुमने ना भी जिया तो भी जा रहा है इसे भूलना मत तुमने ना भी जिया जीवन तो भी मौत आ रही तुम्हारी मौत लेकिन व्यर्थ की मौत होगी जी लो और मौत को आने दो जी लो पूरा जीवन को निचोड़ लो जीवन का पूरा रस और तब तुम चकित हो जाओगे तब तुम मौत का रस भी निचोड़ने में समर्थ हो जाओ जो ठीक से जीवन को जी लिया है परिपूर्णता में वो मौत को भी परिपूर्णता में जीता है कहां भय वो जीवन के रहस्यों को तो जान ही लेता वो मौत के रहस्यों को भी जान लेता सुखरात को जब जहर दिया गया तो वो बड़ा प्रफुल्लित था उसके शिष्य बहुत दुखी और पीड़ित रो रहे थे और उसने कहा चुप हो जाओ मैं मर जाऊं उसके बाद रो लेना यह कोई घड़ी रोने की एक्सिस ने पूछा कि आपकी मौत आ रही और आप इतने प्रफुल्लित मालूम होते हैं ऐसा हमने प्रफुल्लित आपको कभी देखा नहीं ने कहा जीवन तो मैंने जिया और जान लिया अब एक नई चीज जानने का मौका मिल रहा मौत आ रही जीवन के रहस्यों से तो मैं परिचित हुआ अब मौत भी पर्दा उठाएगी मौत का भी घूंघट उठेगा अब मैं नए सत्य में प्रवेश कर रहा हूं जीवन जाना माना है मौत को भी जानने का मौका करीब आ रहा है क्यों ना मैं प्रफुल्लित हूं क्यों ना मैं आनंदित हूं जो आदमी बाहर जहर तैयार कर रहा था सुकुरात उठ, उठ उठ के बाहर जाता उससे पूछता भाई बड़ी देर लग रही कब तक तैयार करोगे और वो जहर तैयार करने वाला जल्लाद उसको भी दया आने लगी और उसने कहा तुम आदमी कैसे हुँ? मैं देर लगा रहा हूं कि तुम थोड़ी देर और जी लो तुम्हें जल्दी क्या पड़ी तुम मुझसे ज्यादा जल्दी में हो और मैं देर लगा रहा हूं कि तुम जैसा प्यारा आदमी थोड़ी देर और जी ले थोड़ी देर और सांस ले ले तुम बार बार पूछने क्यों आ रहे सुक छोटे बच्चे की तरह जैसे छोटा बच्चा पूछता है हर चीज को पूछता है पूछता है मैं मरूंगा और उससे कहो कि कहू तो वो कहता कब मरूंगा आज कल कब होगी ये बात ये बूढ़ा सुक्रांत अभी छोटे बच्चे की तरह ताजा है इसके दर्पण पर धूल जमी ही नहीं ये बूढ़ा हुआ ही नहीं शरीर बूढ़ा हो गया है मगर इसके प्राण युवा हैं ये मौत को भी जान ही लेगा इसने जीवन को भी जाना यह मौत को भी जान लेगा और जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया ये दो द्वार हैं परमात्मा के जीवन में परमात्मा है मृत्यु में परमात्मा है जीवन परमात्मा का दिन है मृत्यु परमात्मा की रात है जिसने दिन ही दिन जाना और रात न जाने उसका जानना अधूरा है रात के अपने मजे अपना विश्राम है रात की अपनी शालीनता है रात की अपनी गहराई गहनता है रात का गहन अंधकार जैसी शांति लाता है वैसा सूरज का प्रकाश नहीं ला सकता सूरज के प्रकाश में चीजें उथली हो जाती रात के अंधकार में गहन हो जाती गहराई पा जाती और फिर दिन भर का थका आदमी जैसे रात सो जाना चाहता है ताकि फिर कल सुबह उठ सके कि कल फिर सुबह सुबह सूरज का स्वागत कर सके ऐसा ही जीवन का थका मांगा आदमी मृत्यु में सो जाना चाहता है जो ठीक से जिया वो ठीक से मरेगा सम्यक जीवन, सम्यक जीवन मृत्यु को लाता है डरो मत डरने से क्या सहारे डरे तो जीवन से भी चूके मौत से भी चूकोगे जीवन भी ऐसे ही जिए ना के बराबर और ऐसे ही मर भी जाओगे खाली के खाली लेकिन तुम्हे कुछ दिखाई पड़ना शुरू हुआ है उसका उपयोग कर लो इतना दर्द न दो मुझको इतना प्यार न दो मुझको ये पुरवैया सा जीवन ये पूजा सा उजला ये सावन के मेघ नयन इतनी खुशियां इतना गम कैसे झेल सकेगा मन इतना प्यार न दो मुझको इतना दर्द न दो मुझको आशाएं बंजान पीराए ने, इच्छाएं ने, जो कुछ मिला नहीं क्या कम जो कुछ मिला वही क्या कम बहु रुपया मौसम इतना प्यार न दो मुझको इतना दर्द न दो मुझको सरसों से पीराए दिन अम्बा से गदराए छिन सासे पग धरती गिन गिन उबड़ खाबड़ रस्ते हैं, केवल सपने सस्ते हैं इतना प्यार न दो मुझको इतना दर्द न दो मुझको न तो आदमी प्यार सह पाता न पीड़ा सह पाता दोनों से मुक्त हो जाना जरूरी और दोनों से मुक्त हो जाने का उपाय क्या है जो आए उसे जियो जो आए उसे परिपूर्णता से जियो पीड़ा आए तो पीड़ा को प्यार आए तो प्यार को सुबह हो तो सुबह हो और सांझ हो तो सांझ जो आए उसे परिपूर्णता से जियो अधूरे अधूरे नहीं बेमन से नहीं तुम थोड़ा चौंकोगे क्योंकि तुम कहते हो सुख तो हम पूरे मन से जीना चाहते मगर मिलता नहीं और दुख तो कौन पूरे मन से जीना चाहेगा क्यों जीना चाहेगा वो मिलता बहुत तुम जरा दुख को भी पूरे मन से जीने की कोशिश करो क्या मतलब है मेरे कहने का तुम्हारे सिर में दर्द है मान लो उदाहरण के लिए साधारण चिंता यही होती कैसे मिटे ना मिटे तो कम से कम भूल जाए चलो एस्प्रो ले लो कि एनासिन ले लो मिटे ना तो भूल ही जाए तुमने कभी एक प्रयोग किया शांत बैठ जाओ स्वीकार कर लो कि सिर में दर्द है आज अंगीकार कर लो तनाव छोड़ दो सिर के दर्द के प्रति दुर्भाव छोड़ दो मिट जाए ये धारणा छोड़ दो है स्वीकार कर लो विश्राम में हो जाओ और शांति से सिर दर्द को देखो क्या है चकित तो हो जाओ जैसे जैसे स्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे दर्द कम हो जाएगा एक करके देखो ये तो प्रयोगात्मक है ये तो योग की सामान्य प्रक्रियाएं हैं। ये असली योग है शरीर का व्यायाम और उल्टे सीधे खड़े होना नकली योग है उसका कोई मूल्य नहीं है झकित होके रह जाओगे विस्मय से भर जाओगे जिस जैसे स्वीकार बढ़ेगा दर्द कम होता जाएगा स्वीकृति की मात्रा बढ़ती दर्द की मात्रा कम होती और जब तुम शांत भाव से देखोगे साक्षी बन जाओगे तो तुम पाओगे कि दर्द की मात्रा भी कम हो रही दर्द का क्षेत्र भी कम हो रहा पहले लगता था पूरे सिर में अब लगता है कि बस एक कोने में और जागो और अंगीकार करो और साक्षी बनो और तुम पाओगे की अब एक कोने में भी नहीं जैसे सुई चुभती हो ऐसे एक छोटे से स्थल पर केंद्रित है और जागो और स्वीकार करो ये सुई के बराबर जो दर्द रह गया है ये यही कह रहा है कि अभी सुई के बराबर अस्वीकार रह गया है ये यही कह रहा है कि अभी सुई के बराबर इनकार रह गया है ये यही कह रहा है कि अभी सुई के बराबर साक्षी भाव का अभाव रह गया है बस इतना ही और कुछ नहीं और तब तुम अचानक पाओगे वो घड़ी आ जाती जब अचानक दर्द खो जाता फिर लौट आता फिर खो जाता फिर लौट आता फिर खो जाता इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारा स्वीकार भाव खो जाता है तब दर्द लौट आता है जब तुम्हारा स्वीकार भाव लौट आता दर्द खो जाता दोनों साथ नहीं हो सकते जैसे दिया ले आओ कमरे में तो फिर अंधेरा खो जाता और दिया बुझा दो तो, तो अंधेरा आ जाता ऐसा साक्षी भाव का दिया जलता हो तो दर्द खो जाता है सब पीड़ा खो जाती सब भय खो जाता सब चिंता खो जाती और तब तुम्हारे हाथ में कुंजी लगी जा रही है फिर तुम उसका उपयोग करना चाहो तो करो ना करना चाहो तो ना करो पर कुंजी तुम्हारे हाथ लगी जा रही है, अगर परिपूर्ण रूप से कोई साक्षी हो जाए तो सब दर्द खो जाते और परिपूर्ण रूप से कोई असाक्षी हो जाए तो जीवन नरक है और जीवन में दर्दी दर्द ही दर्द मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि साक्षी भाव हो जाने से सुख हो जाएगा मैं इतना ही कह रहा हूं दुख भी खो जाएंगे और सुख भी खो जाएंगे क्योंकि सुख भी दुख के ही रूप है फिर बचती है परिपूर्ण शांति उस शांति का नाम ही आनंद है भाषा कोष में तो आनंद का अर्थ लिखा है महासुख वो गलत है आनंद का भाषा कोश से क्या लेना देना भाषा कोश लिखने वालों को आनंद का क्या पता आनंद महासुख नहीं आनंद दुख और सुख दोनों का अभाव है कोई उत्तेजना नहीं रह गई न सुखद ना दुखद न करना ना, ना, प्रीति कर, ना प्रीति कर उत्तेजना ही गई आनंद है अनुत्तेजित स्थिति सब तरह का बुखार गया सब तरफ शीतल हो गया उस शीतल दशा को ही मोक्ष कहा है जब यह दशा तुम्हारी सामान्य दशा हो जाए तो तुम यहां पृथ्वी पर रहते ही मोक्ष में विराजमान हो गए यही है नरक, यही है स्वर्ग यही है मोक्ष और जो यहां मुक्त हो जाता है वही मृत्यु के बाद भी मुक्त रहेगा जो यहां बंधा है वो मृत्यु के बाद फिर वापिस लौट आएगा वो इस चाक से बंधा है यह चाक घूमता ही जा रहा है तुम पूछते हो मेरे लिए क्या मार्ग है साक्षी और तुम्हारे लिए ही नहीं सबके लिए मार्ग एक है चलने वाले अनेक होंगे मगर मार्ग एक है तीसरा प्रश्न मुझे आपसे बहुत प्रेम है फिर भी मुझे परमात्मा को जानने की प्यास क्यों नहीं प्रभु मुझे भी पुकार लो मैं कब तक भटकती रहूंगी परमात्मा शब्द को छोड़ो उस शब्द के कारण झंझट है। परमात्मा को कभी देखा नहीं प्रेम हो तो कैसे हो परमात्मा से मुलाकात नहीं प्रेम हो तो कैसे हो परमात्मा है या नहीं ये भी पक्का नहीं तो प्रेम हो तो कैसे हो परमात्मा से तो प्रेम ऐसे जैसे कोई अंधा आदमी अंधेरे में तीर चला रहा है और सोच रहा है शिकार कर लेगा तुम परमात्मा से प्रेम कैसे कर सको मैं ये अपेक्षा भी नहीं करता मेरी अपेक्षा कुछ और है जीसस ने कहा है परमात्मा प्रेम है मैं तुमसे कहता हूं प्रेम परमात्मा है तुम प्रेम करो परमात्मा को छोड़ो अभी जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम सघन होगा वैसे वैसे तुम्हें परमात्मा की प्रतीति होनी शुरू होगी प्रेम की सघनता में तुम्हें परमात्मा के दर्शन और झलके मिलेगी अब तुम उल्टी बात मांग रहे हो तुम मांग रहे हो कि पहले मुझे परमात्मा से प्रेम करना है और परमात्मा का पता नहीं हो कैसे इन वृक्षों से हो सकता है फूलों से हो सकता है चांतारों से हो सकता है मनुष्यों से हो सकता है जिनका बोध तुम्हें हो रहा है उनसे हो सकता है परमात्मा से कैसे हो और जो कहते हैं उनको परमात्मा से प्रेम है, उनको भी पता नहीं वो क्या कह रहे हैं धोखाई दे रहे हैं सौ में निन्यानवे आदमी जो कहते हैं उनको परमात्मा से प्रेम उनको कुछ पता नहीं सच तो यह है कि परमात्मा से तो दूर परमात्मा के नाम पर उन्होंने आदमियों से भी प्रेम करना बंद कर दिया है ये तरकीब मिल गई उनको कि हमको तो परमात्मा से प्रेम आदमियों से क्या करना उन्होंने तो यह तरकीब बना ली कि आदमियों से प्रेम छोड़ना पड़ेगा तब परमात्मा से प्रेम होगा परम भक्त रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा को पाने का मार्ग बता दे मैं परमात्मा को पाने के लिए दीवाना हूं मुझे परमात्मा चाहिए ही चाहिए मैं सब दांव पे लगाने को तैयार हूं रामानुज ने उस आदमी को देखा और कहा कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछू तुमने कभी किसी को प्रेम किया उस आदमी ने कहा फिजूल की बातें ना पूछे मैं इस तरह की झंझटों तो में पढ़ाई नहीं मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया मुझे तो परमात्मा से प्रेम है मुझे तो आप परमात्मा का रास्ता बता दे मैं सब पे लगाने को तैयार तो हूं राम की आंखें गीली हो गईं उन्होंने कहा मैं तुझसे फिर एक बात पूछता हूँ जरा खोज कर अपने मन में कभी तो किसी को किया होगा माँ को पिता को भाई को बहन को किसी स्त्री को किसी मित्र को किसी को भी प्रेम तूने कभी नहीं किया उसने कहा मैं इन झंझटों में संसार की झंझटों में मैं पढ़ते ही नहीं ये सब असार है कौन किसका माता कौन किसका पिता कौन किसका भाई कौन किसकी पत्नी ये सब असार है ये सब माया है आप जैसे संत पुरुष और ये कहां की बातें पूछ रहे मुझे तो परमात्मा से प्रेम रामानुज का वचन बड़ा महत्वपूर्ण है रामानुज ने कहा फिर मैं तुझे साथ ना दे सकूंगा सहारा ना दे सकूंगा मैं असहा है तूने किसी को प्रेम किया होता तो प्रेम से ही परमात्मा का रास्ता निकल सकता था तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया तो तूने रास्ता ही तोड़ दिया तुम परमात्मा को छोड़ ही दो अब तुम्हारा परमात्मा से प्रेम नहीं है और परमात्मा की प्यास नहीं तब कोई प्यास तो पैदा नहीं की जा सकती और अगर पैदा की जाए तो झूठी होगी कृत्रिम होगी अब जैसे किसी आदमी को प्यास नहीं लगी अब क्या करो समझाओ उसको कि लगाओ प्यास शास्त्रों को उल्लेख दो कि प्यास बड़ी ऊंची चीज लगनी चाहिए उसका कंठ सूखा नहीं है उसको प्यास लगी नहीं तो क्या करोगे कितना ही चीख पुकार मचाओ अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे उस पर और नरक का डर दिखलाओगे कि अगर प्यास नहीं लगी तो नरक में सड़ोगे अगर प्यास लगी तो स्वर्ग में सुख भोगोगे, तो वह आदमी सोचेगा चलो लगाओ प्यास लगाओ प्यास का क्या मतलब होगा वो झूठे कहने लगेगा हां मुझे प्यास लगी बड़ी प्यास लगी मेरा कंठ जल रहा और वो जानता है कि ना कंठ जल रहा है प्यास लगी ऐसे ही मंदिरों में लोग खड़े हाथ जोड़े गे प्रभु दर्शन दो कंठम्ठ में कहीं कोई आग नहीं लगी फिर कहते हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती प्यास ही झूठी और इसका जुम्मा किस परी तुम्हारे साधु संत जो तुम्हें समझाते हैं कि परमात्मा की प्यास जगाओ उन पर जुम्मा प्यास कहीं जगाई जाती फिर क्या उपाय है उपाय यही है कि जिस बात की प्यास है उसी से शुरू करो अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो चलो यही से ही इसी प्रेम में पूरे डूबो इस डुबकी से ही शायद और बड़े प्रेम की प्यास लगी अनुभव चाहिए ना तुम्हें एक बूंद की प्यास है सागर की प्यास नहीं मैं कहता हूं एक बूंद ही पियो शायद एक बूंद से जो तृप्ति मिले बूंद तो है कोई महातृप्ति नहीं मिलेगी लेकिन कुछ तृप्ति मिलेगी कंठ शीतल होगा रस जकेगा सोचोगे दो बूंद मिल जाए तो अच्छा दस बूंद मिल जाए तो अच्छा प्रेम के अनुभव से ही आदमी परमात्मा के अनुभव तक जाता परमात्मा है परमात्मा परम प्रेम है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है परमात्मा प्रेम की आतंतिक संभावना है आखिरी मंजिल है तुम प्रेम तो करो तुम किसी को भी प्रेम करो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कहीं भागना मत संसार छोड़ के क्योंकि संसार छोड़ के भागे कि तुम दरवाजा ही छोड़ के भाग गए मंदिर का फिर तुम लाख सिर मपट को कहीं भी और कोई दरवाजा नहीं यह संसार दरवाजा है यहीं से परमात्मा के मंदिर का प्रवेश तुम प्रेम करो पत्नी को बच्चों को मित्रों को और परिपूर्णता से करो कंजूसी से नहीं लोग बड़े कृपण हैं लोग ऐसे कृपण हैं कि कहना कठिन कल देखा ना बुद्ध की इस कथा में एक कंजूस मरा सात दिन तक बैलगाड़ियों में धंड होया गया और दूसरा कंजूस उसका दंड होता रहा और उस दूसरे कंजूस को यह बात तो दिखाई पड़ेगी ये आदमी धन इकट्ठा कर करके मर गया और कुछ न पाया मगर यह ढो रहा है उसी के धन को यह भी कल मरेगा कोई और इसके धन को ढोएगा और यह आदमी बुद्ध के पास आया कि यह बेचारा कंजूस जिंदगी भर आपके इतने पास था भगवान दान नहीं किया धर्म श्रवण नहीं किया आपके दर्शन को नहीं आया कभी यह कैसा कंजूस और सात दिन ये राजा उसका धंड होता रहा राजमहल में सात दिन ये भी बुद्ध के पास नहीं आया आता था पहले रोज पर सात दिन भूल गया जब धन मिल रहा हो तो धर्म को कौन याद रखता मुल्ला नसरुद्दीन एक टैक्सी में अपना बटुआ भूला है टैक्सी ड्राइवर कोई सत्युगी होगा सीधा साधा आदमी उसने अखबार में खबर निकलवा दी कि मुझे एक बटुआ मिला है दस हजार रुपए उसमें जिसके हों वो ठीक ठीक ब्यौरा देके मुझसे ले जाए मुल्ला नसुद्दीन गया उसने सब ब्यौरा दिया जांच पड़ताल ब्यौरे की बिल्कुल ठीक थी तो उस आदमी ने बटुआ दे दिया मुल्ला नसुद्दीन ने जल्दी से बटुआ खोला रुपये गिन्हें एक बार गिने दो बार गिने तीन बार गिने वो आदमी थोड़ा चिंतित होने लगा गरीब टैक्सी ड्राइवर उसने कहा कि नसरुद्दीन क्या रुपए कम है आप तीन बार गिन चुके नसरुद्दीन है नहीं इतने दिन तुम्हारे पास रहे इसका ब्याज का ऐसे लोग हैं, ऐसी है। धन्यवाद की तो बात दूर इसका ब्याज कहा ऐसी एक कहानी और मुल्ला नसुद्दीन के संबंध में मैंने सुनी उसका छोटा बेटा नदी पर नहाने गया और नदी में डुबकी खा गया कोई आदमी दौड़ा उसने उसके बेटे को बचाया मुल्ला ने सुन के घर ले गया बेटे को जाके घर पहुंचाया और कहा कि यह डूबता था बम मुश्किल बचा पाया संभालिए अपने बच्चे को मुल्ला ने अपने बेटे को गौर से देखा और कहा वो तो ठीक है बेटा तो ठीक लंगोटी कहां वो जो लंगोटी पहने था वो नदी में कहीं बह गई अब जैसे इस आदमी का कसूर है कि लंगोटी कहा बेटा बचा इसकी खुशी नहीं लंगोटी के जाने का दुखी तो आदमी कृपण है सब आयामों में प्रेम में भी बड़ा कृपण लोग प्रेम भी ऐसा करते हैं कि कहीं ज्यादा ना हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा प्रेम कर दू कहीं खो ना जाए मेरी संपदा और प्रेम ऐसी संपदा है कि जितना बांटो उतनी बढ़ती है जितना करो उतना तुम्हारा हृदय प्रेम हो जाता है जितना ओढ़ो प्रेम के आकाश में उतने ही तुम्हारे पंख बड़े और सशक्त हो जाते जितना बढ़ो प्रेम के आकाश में उतनी ही तुम्हारी जड़ें जमीन में गहरी चली जाती और जीवन के स्रोतों से तुम्हारा संबंध हो जाता है लेकिन प्रेम में बड़ी कंजूसी और अक्सर लोग इस प्रेम की कंजूसी को परमात्मा के नाम में छिपा लेते मेरा अपना अनुभव यही है सैकड़ों साधु संन्यासियों को मैं जानता हूं मेरा अपना अनुभव यही है वो आदमी को प्रेम नहीं कर सके और इसलिए परमात्मा के प्रेम की बातें कर रहे हैं। वो कंजूस है कृपण है जैन मंदिरों में जो जैन मुनि बैठे उनमें से मैं बहुतों को जानता हूं हिंदू सन्यासियों को जानता हूं तुम्हारे बड़े प्रसिद्ध मुनि और सन्यासियों को जानता हूं और सबके भीतर देख के मुझे जो दिखाई पड़ा वो इतना ही कि वो आदमी को प्रेम नहीं कर सके आदमी को प्रेम करने की क्षमता उनमें नहीं थी इसलिए परमात्मा का नाम आड़ बन गया इस आड़ में वो खड़े अब प्रेम नहीं कर सकते इसका दंश भी नहीं प्रेम कर ही नहीं सकते क्योंकि संसार को कैसे प्रेम करें लोगों को कैसे प्रेम करें हम तो परमात्मा को प्रेम करते और तुमने देखा ये परमात्मा को प्रेम करने वाले लोग बड़े खतरनाक साबित हुए जरा सावधान रहना जो आदमी कहे मैं मनुष्यता को प्रेम करता हूं उससे जरा बचना वो खतरनाक आदमी मनुष्य को जो प्रेम करता है वो भला आदमी मनुष्यता कहां है जिसको तुम प्रेम करोगे जो आदमी कहता है मैं मनुष्यता को प्रेम करता हूं ये हत्यारा हो जाए जोसेफ स्टल ने एक करोड़ आदमी रूस में मार डाले मनुष्यता को प्रेम मनुष्य मार डाले एक करोड़ मनुष्यता के प्रेम में मारना ही पड़ेगा मनुष्यता को बचाना है तो मनुष्यों को मानना पड़ेगा माओ से तुम भी मनुष्यता को प्रेम करते हो। लाखों लोग जेलों में मारे गए और हिटलर भी मनुष्य के भविष्य को प्रेम करता था सुंदर भविष्य चाहता था महामानव पैदा हो सुपरमैन पैदा हो इसकी आकांक्षा से रद्द तो इस कूड़ा कचरे को उसने साफ कर दिया आदमी मार डाले ईसाई मुसलमान हिंदू जैन सब लड़ते रहे हैं एक दूसरे से और सब कहते हैं कि परमात्मा की तलाश कर रहे क्या मामला है कहीं कुछ भूल हो गई कहीं कुछ बुनियादी चूक हो गई आदमी को प्रेम करो परमात्मा सिद्धांत आदमी वस्तुता है आदमी वास्तविकता है मनुष्य को प्रेम करो मनुष्यता को नहीं मनुष्य को प्रेम करो प्रजातंत्र को नहीं मनुष्य को प्रेम करो समाजवाद को नहीं ये खतरनाक सपने समाजवाद प्रजातंत्र मनुष्यता परमात्मा इनकी आड़ में कठोर है जैसे कोई फूलों की आड़ में पत्थर को रखते ये कारीगरियां हैं आदमी की चालाकियां हैं ये कुशलताएं हैं ये कूटनीतियां हैं तो मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम परमात्मा को पाने की प्यास पैदा कर करो ये बात इतनी मूढ़ता की मैं नहीं कह सकता कोई प्यास कैसे पैदा कर सका लगे तो लगे ना लगे तो प्यास कहीं पैदा होती हाँ प्यास लग जाए तो पानी खोजा जा सकता है लेकिन पानी भी सामने हो और प्यास ना लगी हो तो प्यास नहीं लग सकती पानी देख के भी प्यास नहीं लग सकती और लगेगी तो झूठी होगी और झूठी प्यास से परमात्मा का कभी संबंध नहीं होता तुम्हें झूठी प्यासे पैदा करने की आदत हो गई है बच्चा घर में पैदा होता है माँ कहती मुझे प्रेम कर तेरी माँ माँ होने से बच्चे में प्रेम पैदा होना चाहिए ऐसी कोई अनिवार्यता तो नहीं बच्चा क्या करे कोई मा पर निर्भर है दूध इससे मिलता सेवा से मिलती और मां प्रसन्न रहे तो उसका बचाव है माँ नाराज हो जाए तो उसका बचाव है तो बच्चा एक झूठ पैदा कर लेता वो माँ को देखकर मजबूर मुस्कुरा था ये राजनीति की शुरुआत है ये बच्चा राजनीतिक हो रहा है आज नहीं कल मंगरूर जी भाई देसाई हो जाए ये चल पड़ा दिल्ली की तरफ इसने यात्रा शुरू कर दीब चाहे अस्सी साल लगे पहुंचने मगर ये चल पड़ा ये माँ को देख के हंसता है ये झूठी हंसी इसके ओंट पे आती क्योंकि ये जानता है कि माँ से दूध मिलता है अगर हंसू तो जल्दी पास आ जाती पुलक के पास आ जाती हंसू तो जल्दी से स्तंभों में दे देती हंसू तो छाती से लगा लेती ये बच्चा जानता ही नहीं कि प्रेम क्या है लेकिन मैं इसको कोशिश कर रही है कि प्रेम पैदा हो जाए फिर पिता कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं मुझे प्रेम करो ये तुम्हारे भाई हैं इनको प्रेम करो ये तुम्हारी बहन है इसको प्रेम करो ये तुम्हारे फल है ये तुम्हारे डिका है इनको प्रेम करो जैसे कि प्रेम कोई सीखने की बात और बच्चा सीखता चला जाता कि ठीक है जब सभी कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा करेगा क्या वो वो सिर्फ ऊपर से धोखा देगा पाखंड पैदा हुआ है इस पाखंड के कारण फिर असली प्रेम पैदा ही नहीं होगा जो नकली में पड़ गया उसका असली रुक जाता है इसलिए दुनिया में प्रेम की इतनी बकवास है और प्रेम बिल्कुल नहीं बातचीत खूब सब बात कर रहे हैं प्रेम ही प्रेम की और सभी प्रेमी और प्रेम कहीं दिखाई नहीं पड़ता दिखाई पड़ता है शुद्ध अप्रेम कारण क्या होगा असली फूल खिल नहीं पाया उसके पहले नकली फूल हमने पौधे पे लटका दिया असली फूल की जगह ही रोक ली असली फूल के लिए स्थान न राह मिलने का और एक दफे नकली फूल खिलाने की आदत आ गई तो फिर कौन असली की झंझट ले असली के साथ थोड़ी झंझट भी है नकली सुविधा पूर्ण बाजार में बिकता है चेष्टा करने से हो जाता है ये जो चेष्ट प्रेम है झूठा है तो मैं तुमसे ये न कहूंगा की परमात्मा को प्रेम करो तुम बच्चों को भी ये झूठ सिखा रहे ले गए मंदिर में ये परमात्मा बैठे बच्चा देखता है यहां कोई परमात्मा वगैरह नहीं है उधर भी देखता है एक मूर्ति रखी पत्थर की क्योंकि बच्चे को तुम धोखा नहीं दे सकते बच्चे की आंखें अभी साफ सुथरी अभी धोखा देर है बच्चा कहता भी पिताजी भगवान ये भगवान इनको तुम अभी धक्का दे दो लड़क जाए और देखो वो चूहे चढ़ रहा है तो लड्डू चढ़े तो चूहा भी आ गए ये तो चूहे से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते और आप कहते हैं जगत के रक्षक की कैसे रक्षक ये कैसे भगवान लेकिन बाप कहता चुप रहे जब तू बड़ा होगा तब जाने अभी अभिजुक अभी नमस्कार कर ये बच्चा जब इन भगवान को नमस्कार करता है तो असल में भगवान को नमस्कार नहीं कर रहा है सिर्फ बाप की जबरदस्ती को नमस्कार कर रहा है ये बाप ताकतवर है और जिसकी लाठी उसकी भैंस झुक रहा है भगवान को लेकिन अब वस्तुता इसको भगवान से क्या लेना देना इधर आंख उठा के भी देख रहा मेरे पास लोग ले आते अपने बच्चों को जबरदस्ती उनको झुकाते है छु पैर गर्दन पकड़ के उसी ही दिन पहले महिला अपने बच्चे को लेकर आई उसे गर्दन पकड़ के झुका रही वो बेचारा गर्दन उठा रहा उसको झुकना नहीं है ये तुम क्या कर रहे हो ये खतरनाक बात सिखा रहे इसके जीवन में फिर असली झुकना कभी नहीं होगा ये तभी झुकेगा जब कोई गर्दन पकड़ लेगा फिर इसकी पत्नी इसको झुकाएगी गर्दन पकड़ के फिर इसका दफ्तर का मालिक इसको झुकाएगा गर्दन पकड़ के फिर पुलिस वाला झुकाएगा गर्दन पकड़ के मजिस्ट्रेट झुकाएगा जो भी इसकी गर्दन पकड़ेगा वही झुकेगा और जिसकी गर्दन ये पकड़ सकेगा ये उसको झुकाएगा बस ये खेल चलेगा जिससे ये कमजोर होगा उसका चांटा खाएगा और जो इससे कमजोर होगा उसको चांटा मारेगा जिंदगी इसकी खराब हो जाएगी और जब मुझे सुनने वाले लोग ऐसा करते तो और का क्या कहना है? मंदिर में झुका दिया जबरदस्ती बेटे को कहा जब बड़े हो जाओगे तब समझ समझना है जैसे कि उनको समझ में है पिता को समझ में है उनको भी कुछ समझ में नहीं आया लेकिन उनके पिता उनको झुका गए थे और कह गए थे जब बड़े हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा अब किसी से कहें कि कुछ समझ में नहीं आया तो बेच होती है वो अपनी पोलपट्टी खोलने से क्या फायदा अपनी तो कट ही गई अपनी पूछ तो कट ही गई एक आदमी की तुमने कहानी सुनी ना उसकी नाक कट गई असल में एक औरत के प्रेम में था और उसके पति ने पकड़ लिया उससे उसकी नाक काट दी। अब वो आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ा अब अभी कटी हुई नाक लेके कहा जाए वो सन्यासी हो गया। उसने गहरे वस्त्र पहन ली वो एक झाड़ के नीचे बैठ गया, बिल्कुल गुप्त के बैठ गया। गांव के लोग बड़े हैरान हुए वो पति भी बड़े हैरान हुए जिसकी नाक काटी थी वो भी सरस मामला क्या हुआ एकदम से क्रांति हो गई इसके जीवन में लोग पूछने आने लगे कि भाई हुआ क्या इसने का कि बड़ा गजब हो इस आदमी की बड़ी कृपा इसने मेरी नाक काट दी लेकिन नाक काटते मुझे परमात्मा का दर्शन मांगा ये नाक ही बाधा थी नाक क्या गई एकदम चक्षु खुल गए गया, तीसरा नेत्र कुल गया मुझे भी भरोसा नहीं आता मगर हो गया मेरा जीवन बदल दिया इस आदमी ने कहीं को इच्छा होने लगी खुजलाहट होने लगी तो सस्ता है मामला अगर नाक काटने से परमात्मा मिलता हो तो कितने लोग ना कटवा लेंगे ऐसे ही तो नाक कटवा रहे कोई उपवास कर नाक कटवा रहा है कोई सिर के बल खड़ा कोई कांटों के उसपे लेटा हुआ है कोई पूजा कर रहा है कोई प्रार्थना में लगा है क्योंकि परमात्मा ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा लोगो ने क्या नहीं कटवाया है परमात्मा को पाने के दो चार ने नाक कटवा ली उस उसका काम ही ये हो गया वो अपने उस ते पे धार रखता रहता यही उसका भजन कीर्तन दो तीन जिन जिनकी उसने नाक काट दी उनको ले जाता झाड़ के पीछे नाक काट देता और कहता दिखा परमात्मा वो देखते वो कहते कि दिखा तो नहीं वो कहते तुम्हारी तो कटी गई अब अगर तुम कहोगे नहीं देखा तो लोग तुमको बुद्धू समझेंगे अब जो हुआ सो हुआ अब तो तुम यही कहो इसी में सार है कि नाक क्या कटी एकदम तीसर ने तो खुल गए तो जिनकी कट गई वो भी कहते कि तो उसके शिष्य भी बढ़ने लगे शिष्यों की भीड़ लगने लगी और जब शिष्य बढ़ने लगे तो और लोगों को पर भी परिणाम हुआ कि जरूर कुछ मामला होना चाहिए एक आदमी गलत हो इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते बात यहां तक कि खुद राजा भी मामला यहां तक पहुंचा राजा के कान में भी जब खबर पहुंची तो वो भी सोचने लगा कि अगर ईश्वर के दर्शन ऐसे हो रहे हैं तो मुझे भी कर लेने चाहिए नाक में क्या रखा गई तो गई जबी दोनों की चली गई और जब उसने सुना कि जिस आदमी ने इसकी नाक काटी थी वो भी इसका शिष्य हो गया और उसने भी कटवा ली तो फिर राजा से भी बिना रहा गया कि अब मामला रुकने जैसा नहीं और वो भी कहने लगा कि भई होता दर्शन राजा खुद आया वजीर जरा होशियार था जब राजा राजी हो गया और वो आदमी छुरे पर धार रखने लगा तो वजीर ने कहा आप दो चार दिन रुक जाए मुझे जरा ठीक से पता लगा लेने थे राजा ने कहा और क्या पता लगाना देखते नहीं इतने लोगों की नाक कट गई और सब कह रहे हैं कि दर्शन हो रहा सब कैसे प्रसन्न मालूम हो रहे हैं? ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद सब डोल रहे हैं कह रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा जब इतने रस बेहोर लोग बैठे हैं, सोचना क्या वजी ने कहा आप दो चार दिन रुक जाए दो चार दिन में अर्जा भी क्या है दो चार दिन के बाद मजा ले लेना उसने दो तीन नक को पकड़ा उनको अच्छी पिटाई करवाई और उसका तुम सच सच कहो जब उनकी ज्यादा पिटाई होने लगी तो उन्होंने कहा अच्छी पाए मगर हमारी तो कटी गई और उस आदमी ने बड़े धोखा किया उस आदमी ने पहले तो काट दी और फिर कहा भाई अगर अब न दिखेगा तो लोग तुम पे हंसेंगे हमने भी सोचा कि अब अपनी कट गई अपनी बचाने का यही उपाय है तुम्हारे पिता तुम जब छोटे थे तुमसे कह रहे हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तुमको पता चल जाएगा यही उनके पिता ने कहा था न उनको पता चला है न तुमको पता चलेगा पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुकने से क्या पता चलना है पता चलने का उपाय ही बंद हो गया मुर्दा शास्त्रों की पूजा करने से क्या पता चलना है मूलता है मैं पंजाब में एक घर में ठहरता था सुबह उठ के मैं निकला आंगन की तरफ जा रहा था स्नान करने जिस कमरे से गुजरा वहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब रख छोड़े मैं तुझरा चौंका गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही एक बड़ा लोटा रखा है और दतोन रखे। मैंने पूछा भाई ये दतोन ये ये लोटा किस लिए तो गुरु ग्रंथ साहब के लिए सुबह दत्ोन करने के लिए रखा गुरु ग्रंथ साहब न कोई साहब है चलो कोई कृष्ण की मूर्ति के सामने दत्तौन रख दे तो समझ में भी आता चलो कुछ तो कम से कम मूर्ति है अब ये तो सिर्फ किताब है मगर मूर्ता का कोई अंत नहीं है गुरु ग्रंथ साहब दतोम कर रहे हैं उनका कुछ तो दया खाओ गुरु ग्रंथ का कुछ तो दया खाओ तुम्हारे साथ गुरु ग्रंथ को तो न डुबाओ तुम ही दत्तोम कर लो यही बहुत है मगर ये चल रहा है और तुम भी जब बड़े हो गए तुम भी अपने बेटों को उन्हीं मूर्तियों के सामने झुका जाओगे उन्हीं मूर्ताओं में दबा जाओगे और कह जाओगे कि जब बड़े हो जाओगे तुमको भी पता चलेगा लेकिन तब तक नाक कट जाती फिर कौन किससे कहे बटे लोग मंदिरों में पूजा कर रहे मुनि हैं, सन्यासी हैं, और दूसरों की नाक काटने के लिए छोरों पर धार रख रहे मैं तुमसे ये ना कहूंगा कि तुम परमात्मा को प्रेम करो कैसे करोगे जिसे जाना नहीं जिसे पहचाना नहीं जिससे कभी कोई मिलन नहीं हुआ जिसके हाथ न हाथ नहीं पड़ा उसको तुम कैसे प्रेम करोगे और प्रेम की प्यास तो कैसे हो पैदा तो मैं तो तुमसे ये कहता हूं जहां तुम्हारा प्रेम हो जाए जिससे तुम्हारा प्रेम हो जाए कंजूसी मत करना उस प्रेम में पूरे के पूरे निछावर हो जाना उस निछावर होने से ही तुम्हें और प्यास जगेगी मनुष्य को जिसने ठीक से प्रेम किया वो आज नहीं कल और मनुष्य में ठीक से गहरे उतरेगा वो पाएगा कि मनुष्य ऊपर से क्षण भंगुर है भीतर तो शास्वत है हैं तो सभी परमात्मा के रूप जरा खुदाई गहरी करनी पड़ेगी मनुष्य में प्रेम अगर तुम्हारा लग जाए मनुष्य को तो छोड़ो वृक्ष से भी अगर तुम ठीक से प्रेम करो तो वृक्ष में भी तुम्हारी गहराई बढ़ेगी और तुम एक दिन पाओगे वृक्ष में भी वैसी ही आत्मा विराजमान वैसा ही परमात्मा विराजमान प्रेम की गहराई तुम्हें सभी जगह परमात्मा से मिला देगी परमात्मा शब्द को जाने दो प्रेम शब्द पर्याप्त है प्रेम से ही परमात्मा आता तो मैं कहता हूं प्रेम प्रार्थना बनेगी और प्रार्थना परमात्मा बन जाती आखिरी प्रश्न मैं किस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं वह मुझे भी पता नहीं इतना ही ज्ञात है कि प्रतीक्षा है लेकिन कभी कुछ घटता भी नहीं और मैं बहुत अकेला हूं मैं क्या करूं ऐसी ही दशा है सभी की राह देख रहे किसकी राह देख रहे है? इसका ठीक ठीक कुछ पता नहीं राह देखने का इतना ही अर्थ है कि कुछ कमी मालूम हो रही कुछ कम है कुछ होना चाहिए था जो नहीं कुछ जगह खाली राह देखने के देख रहे अपने ही प्रसुत होने की राह देख रहे हो तुम्हारा फूल खिल जाए इसकी ही राह देख रहे हो ये घटना कहीं बाहर से नहीं घटने वाली कोई आने वाला नहीं है अगर किसी और की राह देखते रहे तो राय ही देखते रहोगे नक भी कोई आया है नक भी कोई आएगा तुम्हे कुछ होना है कोई आना नहीं है आने को कोई है ही नहीं तुम्हें कुछ होना है इस भेद को समझ लेना क्योंकि इस भेद से ही सारा फर्क पड़ जाए अगर तुम राह देखते हो तो करने की तो कोई जरूरत ही नहीं बैठे अपने दरवाजे पर राह देख कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं राह देखना निष्क्रिय दशा है बिल्कुल नहीं हो राह देखने में आलस घना हो जाएगा राह देखने की बात नहीं इसलिए परम ज्ञानियों ने ऐसा नहीं कहा कि परमात्मा बाहर है उन्होंने कहा परमात्मा भीतर है राह देखने से क्या होगा राह देखने पर तो जो बाहर है वह आता है खुदाई करनी है अपने भीतर अपने भीतर की सीढ़ियां उतरनी अपने भीतर के कुएं में जाना है जल वहां है निष्क्रिय होने से नहीं होगा राह पर आंखें अटकाए रखने से नहीं होगा जितने जल्दी तुम आंख बंद कर लो क्योंकि आंख खोल के बाहर अगर देखते रहे देखते रहे तो कुछ भी ना जुमिलना है भीतर है संपदा भीतर है आंख बंद करो और फिर राह देखो आंख बंद करो फिर देखो आंख बंद करो और अपने को पहचानने में लगो आंख बंद करो और अपने ही भीतर के अंधेरे में टटोलो शुरू में बहुत घबराहट होगी क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा मालूम होगा कभी गए भी नहीं हो भीतर इसलिए भीतर अड़चन भी लगेगी टकराओगे भी बहुत लेकिन धीरे-धीरे टकराहट धीरे भी कम हो जाएगी राय भी बनेगी अंधेरा भी आंखें राजी हो जाएंगी तो अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने लगा तुमने देखा ना चोर जो रात को चोरिया करते हैं नहीं चलते तुम रोशनी में भी कभी दरवाजे से टकरा जाते कभी टेबल से टकरा जाते कभी ये गिर जाता कभी वो गिर जाता और चोर रात को दूसरे के घर में आता है और रास्ता बना लेता अंधेरे में बिजली भी नहीं जला सकता है टॉर्च भी नहीं जला सकता है और घर भी दूसरे का शायद कभी आया भी ना हो ये पहली दफे आना हुआ हो इस घर में फिर भी रास्ता बना लेता है और तुम्हारी तिजोड़ी तक भी पहुंच जाता है त्रिजोड़ी भी खोल लेता है रुपये भी नदारत कर देता है तुम भी अंधेरे में अपनी तिजोरी खोलो और तुम्हें पता है कि कहा है तो भी साथ तिजोरी तक न पहुंच पाओ मामला क्या है चोर का अभ्यास हो गया अंधेरे में देखने का अंधेरे में अभ्यास करना पड़ता है तो तुम्हें घर में अंधेरा मालूम पड़ता है लेकिन थोड़ी देर बैठ गए सुस्ता लिए फिर आंखें सद जाती फिर रोशनी दिखाई पड़ने लगती कभी रात में बैठ देखो अंधेरे में धीरे धीरे आंखे सद जाएंगी आंख का फोकस ठीक बैठ जाएगा तो अंधेरे में भी थोड़ी थोड़ी दिखावन शुरू हो जाएगी भीतर पहले अंधेरा मिलेगा क्योंकि तुम जन्मों से भीतर नहीं गए हो इसलिए भीतर आंख देखने में असमर्थ हो गई जैसे कोई बहुत वर्षों से न चला हो और पैर लंगड़ा गए हो फिर चले तो ठीक से न चल पाया है लेकिन चलता रहे तो पैरों में फिर गति आ जाए फिर खून बहे फिर बरस कोई भी आया न आएगा बाहर की प्रतीक्षा बड़े धोखे में डाल देती आएंगे मन रहा पुलक द्रग युग अपलक देतीदु स्मृतियों के जलते दीपक सुनी गोधली बेला में मैं बैठी पंथ निहारू अली प्रिय आएंगे तम भरा गगन धूमिल आंगन प्रतिचल प्रतिपल भरभर भर आते लोचन जीवन की सान्द्र में मैं नित नवज्योति जलाऊ अली प्री आएंगे झरता झरझर का निर्झर मेरे पथ की प्रिदिशा मुखर अंतर की टूटी वीणा के मैं निरवतार सजाऊ अली प्री आएंगे नहीं होते वे प्रीतम सिद्ध नहीं होते वासनाओं तृषणाओं का चाल ही सिद्ध होता है जिसकी वस्तुता राह है जिस प्रीतम की राह है वो बाहर के रास्तों से नहीं आता वो दृश्य की तरह नहीं आता वो तुम्हारे भीतर दृष्टा होकर बैठा है वह तुम्हारे भीतर पहले दिन से ही बैठा है वही तुम्हारे भीतर धड़कता है वही तुम्हारी सांस वही तुम्हारी धड़कन वस्तुता तुम वही हो जिसकी तुम राह देख रहे हो लेकिन तुम भीतर जाते नहीं और मिलन होता नहीं फिर बाहर की राह देखते देखते एक न एक दिन अनुभव में आएगा कि न कोई आया न कोई इसकी वह कहानी व्योम भी ढुलका दिया करता जिसे कर पानी नैस मेरे नीड़ में लेते न पंछी अब बसेरे अब न कोई साथ मेरे दूर तक जाजा जा की लौट आता मन यही फिर आ रहे सुनसान पथ पर मेघ झंझा के सघन घिर सो रहे हैं छाए नब की स्वप्न तेरे ओच तेरे अब न कोई साथ मेरे है करुण इतिहास मत पूछो अरे बुझती समा का चांदनी का सुख न अंतर जानता काली अमा का रात के आंसू का हास उ सबेरे अब न कोई साथ मेरे आज नहीं कल जो बाहर की तरफ आंख लगाए बैठा रहा अनुभव करेगा अकेला छूट गया अकेला रहा अकेला रह गया पूछा तुमने मैं किस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं वह मुझे भी पता नहीं इतना ही ज्ञात है कि प्रतीक्षा है लेकिन कभी कुछ घटता नहीं तुम बाहर देख रहे हो वहीं तुम्हारी अड़चन है इस दृष्टि को भीतर लौटाना जरूरी है आंखें बंद करके देखना शुरू करो और तुम्हें सावधान कर दूं पहले अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा और पहले धुआं ही धुआं आंखों में भरेगा लेकिन सतत अगर तुम भीतर देखते रहे तो धुआं भी छट जाएगा अंधेरा भी कट जाएगा और एक दिन तुम पाओगे एक अपूर्व प्रभा एक अपूर्व आभा उसे परमात्मा कहो उसे आत्मा कहो सत्य कहो जो तुम नाम देना चाहो दो लेकिन वही है अनाम जिसकी तलाश हो रही बाहर बहुत खोज चुके अब भीतर आओ हो राबिया एक मुसलमान फकीर अपने घर में बैठी झोपड़े में और उसके घर एक हसन नाम का फकीर आके ठहरा है वो उठा सुबह का सूरज निकल रहा है सुंदर है सुबह पक्षी कलरव कर रहे है वृक्षों से सूरज की किरणें उतर रही आकाश में शुभ्र बादल तैर रहे सुबह बड़ी शांत है बड़ी ताजी है बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर है और हसन ने जोर से पुकारा राबिया बुलाना चाहे, लेकिन राबिया ने जो उत्तर दिया वो कुछ शाश्वत उत्तरों में से एक उत्तर बन गया ऐसे ही उत्तरों से शास्त्र बनते हैं राबिया ने कहा हसन तुम भी पागल हुए तुम भी तराओ बजाय मुझे बाहर बुलाने के मुझे पता है कि बाहर की सुबह बड़ी प्यारी परमात्मा की बनाई हुई हर चीज प्यारी लेकिन भीतर में बनाने वाले को देख रहे भीतर आओ। सृष्टि सुंदर है लेकिन सृष्टा के मुकाबले क्या हसन ने तो ऐसी ही बात कही थी कि बाहर आ रबिया सोचा होगा पुकार लू झोपड़े के बाहर आ जाए लेकिन राबिया ने उस अवसर पर रही हूं जिस सुबह को बनाया जिसने सब सुबह बनाई आओ उस चितरे को देखो तुम भीतर आओ यही मैं तुमसे कहता हूं बाहर की प्रतीक्षा हो चुकी बहुत आंख बंद करो आंख बंद करने से आंख खुलती आंख खुली रखने से आंख बंद रह जाती आज इतना